महाभारत शांति शांतिपर्व एकोनाशीति तमोध्याय ऋत्जों के लक्षण यज्ञ और का महत्व तथा तप की श्रेष्ठता युधिष्ठिवाच कमुत्था कथन शीला ऋत्ज्योपितामह कथम विधा च राजेंद्र तद्रोही वदताम वर युधिष्ठिर ने पूछा राजेंद्र वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह ऋतुजों की उत्पत्ति किस निमित्त से हुई है उनके स्वभाव कैसे होने चाहिए तथा वे किस किस प्रकार के होते हैं मुझे ये सब बातें बताइए छंद विज्ञा द्विजा श्रुतमे विस्म जी ने कहा राजन जो ब्राह्मण छंद शास्त्र ऋक शाम और यजोह नामक तीनों वेद तथा ऋषियों के रचे हुए स्मृति और दर्शन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे ही रित्विज होने योग्य हैं। उन रित्विजों का मुख्य आचार है राजा के लिए शांति, आदि कर्मों का अनुष्ठान ये तवे कृतियो नृत्य प्रियवादि परस्परशि जो सदा एकमात्र यजमान के ही हिसादन में तत्पर रहने वाले धीर प्रियवादी एक दूसरे के सुहित तथा सब और समान दृष्टि रखने वाले हैं वे ही ऋत्विज होने के योग्य है अनुशंसा सत्यवाक्या कुशीदाथर्जव अद्रोहो नभिमान तीक्षा दम शेता दृश्य स प पुरोत उच्यते जिनमें क्रूरता का सर्वथा अभाव है जो सत्य भाषण करने वाले और सरल हैं जो व्याज नहीं लेते तथा जिनमें द्रोह और अभिमान का अभाव है जिनमें लज्जा सहनशीलता इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि गुण देखे जाते हैं वे ही पुरोहित कहलाते हैं धीमान सत्य तो भूतानाम सत्यन्तो अकामद्वेशयुक्त त्रिभी शुक्ल शहिंसको ज्ञान तृप्त छ ब्रह्म सनमर् सर्वे मान्य यथारहता इसी तरह जो बुद्धिमान सत्य को धारण करने वाला इंद्र संयमें किसी भी प्राणी की हिंसा न करने वाला तथा तो राग द्वेष आदि दोषों से दूर रहने वाला है जिसके शास्त्र ज्ञान सदाचार और कुल ये तीनों अत्यंत शुद्ध एवं निर्दोष हैं जो अहिंसक और ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी है तात ये सभी महान ऋत यथा योग्य सम्मान के पात्र हैं यदिवाच यदिदेद वचनम दक्षिणाशो विधीये इदम देयम देवती युधिषि ने पूछा भारत यह जो यज्ञ संबंधी दक्षिणा के विषय में वेद वाक्य उपलब्ध होता है कि यह भी देना चाहिए यह भी देना चाहिए यह वाक्य किसी सीमित वस्तु पर अवलंबित नहीं है प्रतिधनम शास्त्र आपद् धर्म शास्त्र आज्ञा शास्त्र से घोरेयम न शक्ति अतः दक्षिणा में दिए जाने वाले धन के विषय में जो यह शास्त्र वचन है यह आपातकालिक धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है मेरी समझ में तो यह शास्त्र की आज्ञा भयंकर है क्योंकि यह इस बात के ओर नहीं देखती कि दाता में कितने दान की शक्ति है श्रद्धावता चेष्टव्यम इत वैदिकी श्रुति मिथ्या मिथ्योपेतस्य मिथ्योपेत यज्ञा कर दूसरी ओर भेद की यह आज्ञा भी सुनी जाती है कि प्रत्येक श्रद्धालु पुरुष को यज्ञ करना चाहिए यदि दरिद्र श्रद्धा के बल पर यज्ञ में प्रवृत्त हो और उचित दक्षिणा ना दे सके तो वह यज्ञ मिथ्या भाव से युक्त होगा उस दशा में उसकी न्यूनता की पूर्ति श्रद्धा कैसे कर सकेगी न वेदा परिभव भाठे ना नाय कचिन महद्वापनोती माते भूत बुद्धि भीष्मजी ने कहा युधिठिर वेदों की निंदा करने से शता पूर्व बर्ताव से तथा छल कपट से कोई भी महान पद नहीं पाता है अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी न हो यज्ञांगम दक्षिणातात वेदा न नज्ञा दक्षिणाहीन आता कथंशन तात यज्ञों का अंग है वही वेदोक्त यज्ञों का विस्तार एवं उनमें न्यूनता की पूर्ति करने वाली है दक्षिणाहीन यज्ञ किसी प्रकार भी यजमान का उद्धार नहीं कर सकते जहां धने और दरिद्र के शक्ति का प्रश्न है उधर भी शास्त्र की दृष्टि है ही दोनों के लिए समान दक्षिणा नहीं रखी गई है दरिद्र की शक्ति को पूर्ण पात्र से मापा गया है अर्थात जहाँ धने के लिए बहुत धन देने का विधान है वहां दरिद्र के लिए एक पूर्ण पात्र ही दक्षिणा में देने का विधान कर दिया है अतःतातः ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोगों को अवश्य ही विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए सोमो राज ब्राह्मणा वैदिकी स्थिति तम च विक्रेतम इच्छति नृथावृत्तिश्य वेदों का यह सिद्धांत है कि सोम ब्राह्मणों का राजा है परंतु यज्ञ के लिए ब्राह्मण लोग उसे भी बेच देने की इच्छा रखते हैं जहाँ यज्ञ आदि कोई अनिवार्य कारण उपस्थित न हो वहाँ व्यर्थ ही उदार, उदार पूर्ति के लिए सोमरस का विक्रय अभिष्ट नहीं है तेन तेन ततो प्रतायते धर्मतो दक्षिणा द्वारा उस सोमरस के साथ खरीद के हुए यज्ञ साधनों में यजमान के यज्ञ का विस्तार होता है धर्म का आचरण करने वाले ऋषियों ने इस विषय में धर्म के अनुसार ऐसा ही विचार व्यक्त किया है यदा पुरुषो न न परस्य ज्ञ यज्ञकर्ता पुरुष यज्ञ और सोमरस ये तीनों जब न्याय संपन्न होते हैं तब यज्ञ का यथार्थ रूप से संपादन होता है अन्याय परायण पुरुष न दूसरे का भला कर सकता है न अपना ही शरीर वृत्तम आशा श्रूय श्रुति नाति प्रणीता ब्राह्मणा ब्राह्मणाना महात्मा शरीर निर्वाह मात्र के लिए धन प्राप्त करके यज्ञ में प्रवृत्त हुए महामनस्पति ब्राह्मणों द्वारा जो यज्ञ संपादित होते हैं वे भी हिंसा आदि दोषों से युक्त होने पर उत्तम फल नहीं देते हैं ऐसा श्रुति का सिद्धांत सुनवे में आता है तपो परमाशुते तत्ते तप अतः यज्ञ की अपेक्षा भी तप श्रेष्ठ है यह वेद का परम उत्तम वचन है विद्वान युधिष्ठिर मैं तुम्हें तप का स्वरूप बताता हूँ तुम मुझसे उसके विषय में सुनो अहिंसा सत्यवचनम आन संस्यम दमो घृणाम तपो विधुर धीरा अन्ना शरीर किसी भी प्राणी की हिंसा न करना सत्य बोलना क्रूरता को त्याग देना मन और इंद्रियों को संयम में रखना तथा सबके प्रति दया भाव बनाए रखना इन्हीं को धीर पुरुषों ने तप माना है केवल शरीर को सुखाना ही तप नहीं है अप्रमाण्यम च वेद शास्त्राणाघनम अव्यवस्था च सर्वत्र चर्व तत्म वेद को अप्रामाणिक बताना शास्त्रों के आज्ञा का उल्लंघन करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था पैदा करना ये सब दुर्गुण अपना ही नाश करने वाले हैं निबोध देवोत्रीण विधानम प चित्तेम ज्ञान कुंती नंदन दैवी संपदाओं तो के यज्ञ संबंधी उपकरण जिस प्रकार के होते हैं उन्हें सुनो उनके सहायक चित्ती ही सुख है चित्त ही आज्य अर्थात घी है और उत्तम ज्ञान ही पवित्री है सर्व जम्म मृत्यु पदमाजुम ब्रह्मण पदम ज्ञान विषय है प्रलाप करती सारी कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता परब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है इतना ही ज्ञान का विषय है और सब प्रलाप मात्र है वह किसी काम आएगा वह किस काम आएगा इति श्री महाभारती शांति पर बढ़ी राजधर्मा शासन परमी एक तमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में उन्यासीवा अध्याय पूरा हुआ